आज 17 मई 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहत्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग ईश्वर प्रतिभिज्ञा कार्य का प्रथम अध्याय ज्ञानाधिकार पांचवा आनी पढ़ रहे हैं पांचवा आनी थोड़ा बड़ा है लेकिन पांचवा आनी बड़ा विशिष्ट है ये समस्त तर्कों के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का निरूपण करते हैं परमेश्वर को जानना सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमारे सबके हृदय में परमेश्वर की अवधारणा के प्रति भिन्न भिन्न कल्पनाएं होती कि परमेश्वर क्या है परमेश्वर कैसा है बहुत आरंभिक रूप में हम समझते हैं कि कहीं स्वर्ग गए वहाँ बैठा है सिंहासन पर बैठा है वहाँ बैठ के सबका राज चलाता है फिर धीरे धीरे हमारी अवधारणाएँ बदलने लगती हैं लेकिन जो सर्वोच्च चिंतक हैं विश्व के जिन लोगों ने अपनी अंतरयात्रा बहुत उच्च स्तर तक पूर्ण की है वो लोग परमेश्वर के स्वरूप को चेतना का रूप मानें परमेश्वर चेतना के रूप में हम भी अगर थोड़ा सा अंतर चिंतन करें गहराई से भीतर जाके कभी कभी अपन अपने आप को कुछ बोलते कुछ करते या कुछ सुनते हुए देखें खुद ही देखें खुद को देखें अपने आप से बाहर खड़े होकर इमेजिन करें कि ये बोल रहा है ये कर रहा है तो हमको इस बात का एहसास होता है कि इस जड़ शरीर को चलाने वाला इस जड़ शरीर के भीतर है, और इसी के अंदर से वो पूरा संसार का संचालन कर है यहाँ पर एक पिछली बार हमने कुछ लोग पढ़े थे जिसमें जिसमें मूल तौर से ये बात बताई गई थी कि जो संसार में वस्तुएं हैं या जो संसार है वो भी चेतना रूप है अन्यथा वो चेतना से एक हो ज्ञान में आता ही नहीं संभव ही नहीं था दूसरी बात जो ऋषियों ने एक ऐसा तर्क रखा था उस समय जो विज्ञानिकों को भी अब से सौ साल तक पहले तक नहीं मालूम उन लोगों को भी ये ठीक से कांसेप्ट नहीं थी इस बारे में लेकिन आज वो प्रबलता से जानते हैं कि किसी भी वस्तु को हम अस्तित्व देते हैं हमारी चेतना अस्तित्व देती है आज विज्ञान प्रबलता से मानता है कि चेतना ही वस्तु का अस्तित्व देती है क्योंकि किसी वस्तु को बिना अनुभव किए आप उसके अस्तित्व को कैसे सिद्ध कर सकते कोई वस्तु है इसके अस्तित्व को सिद्ध ही नहीं किया जा सकता अब यहाँ पर आगे चल के अनुमान के बारे में भी बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि परमेश्वर ने किस तरह संसार को बनाया है जिसको बोलते हैं कास्मोगोनी यानि द बर्थ ऑफ यूनिवर्स उसके लिए परमेश्वर ने अपने आप को किन किन विभिन्न रूपों में ढाला तो पहली बात तो ये कि संसार का आत्यंतिक स्वरूप भी चेतना है और परमेश्वर का भी मूल स्वरूप चेतना है नहीं चेतना ही परमेश्वर है चेतना ही संसार है और परमेश्वर और तो संसार में कोई भेद नहीं उसमें जो भेद है वो हमको अभी आगे दिखाई देगा कि वो भेद क्या है और वो क्यों है आगे वो कहते हैं कि जब परमेश्वर के एक परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार कर लेने से और उस परमेश्वर के द्वारा अपनी ही चेतना से संसार को प्रकट करने के उदाहरण से संसार में कोई पहली बाकी नहीं रह जाती कोई प्रश्न अनुत्तरित नहीं रह जाती किसी तरह की शंका नहीं रह जाती और समस्त घटनाओं का एक्सप्लेनेशन उसका विवरण आपके पास तैयार हो जाता तो फिर अनहर्गल बातें करने की क्या जरूरत जब स्पष्ट तरह कि एक परमेश्वर की अवधारणा हो कि जो सर्वशक्तिमान है जिसके पास पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की क्षमता है जो पूर्ण ब्रह्मांड को अपने ही भीतर से बाहर निकालता है और उसका एकमात्र केंद्र है और उसी में सब कुछ समा जाता है अपन जब अंतर चिंतन करें तो ऐसा लगता है कि ये जो बात है इससे बेहतर कोई कल्पना ही नहीं हो सकती क्योंकि जहाँ भी कुछ परिणाम है तो हम जानते हैं कि उसका कुछ कारण है बिना कारण के कुछ नहीं होता तो हम हर चीज़ को कह सकते हैं कि आज आज हम हैं तो हमारे कारण हमारे पिता हैं या माता हैं उनका कारण उनके माता पिता हैं लेकिन किसी भी चीज़ को ले लो एक कंकर को ले लो एक पत्थर को ले लो एक व्यक्ति को ले लो जीव जंतु को ले लो हर एक का कारण है उन कारणों की श्रृंखला है उन कारणों को पीछे से पीछे खोजते चले जाएँ तो समस्त श्रृंखला हमारा अंतरात्मा कहती है कि कहीं एक जगह तो जाके टिकेगी जहाँ पर कि वो श्रृंखला उससे आगे बढ़ने से इनकार कर जाएगी क्योंकि यहाँ से सब कुछ निकला है उसी को हम परशु कहते हैं उसी को हम परमपिता कहते हैं उसी का नाम परमात्मा है उसी का नाम भगवान है क्योंकि वो अंतिम रूप से हमारी जो खोज है किसी भी चीज़ को ले लें अगर हम यह कहें कि ये गेहूँ से आया तो हम पेड़ से आया पेड़ कहाँ से आया तो बीज से आया वो बीज कहाँ से आया तो वो जमीन से उसने सत्व लिया वो ज़मीन कहाँ से आई अगर हम उसके अंत को ईमानदारी से खोजने की कोशिश करेंगे तो हर श्रृंखला जाके उस चेतना पे टिकेगी की जाए। तो इस तरह से जब सबका एक स्रोत बताने से संसार की समस्त जिज्ञासाएँ शांत हो सकती समस्त पहलियों के उत्तर मिल जाते हैं उसके बाद कुछ भी अनसुलझा महसूस नहीं होता तो फिर अनर्गल बातें क्यों की जाए फिर वो कहते हैं कि व्यवहारिक के माननीय बावें नानकोपत्ति ना फिर हम और परमेश्वर के अलावा परमेश्वर की उत्पत्ति परमेश्वर द्वारा उत्पत्ति संसार है और उसके द्वारा सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं सब कुछ हम व्याख्यायित कर सकते हैं तो फिर किसी अन्य अवधारणा की क्यों आवश्यकता है जबकि वो समस्त अन्य अवधारणाएँ अनर्गल है, अनर्गल क्यों हैं क्योंकि उसमें सिद्ध करना है कि क्षमता नहीं है एक बात है और जो बातें हैं वो मात्र अनुमानों पर आधारित है अगर वो कहते हैं जैसे कि बौद्ध दर्शन में दो शाखाएं थीं विज्ञानवादी और स्वत्रांतिक तो विज्ञानवादी कहते थे कि मन के द्वारा समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ वा, वासनाओं के द्वारा पिछले बार अपन पढ़ा था कि मन की वासनाओं के द्वारा समस्त संसार है। और सौतांत्रिक बोलते हैं जो पदार्थवादी लोग और ये जो थे विज्ञानवादी आदर्शवादी कहलाते थे तो जो पदार्थवादी थे तो वो ये कहते थे कि भाई संसार तो बाहर है मन तो उसका प्रतिबिंब आपको दिखाता है लेकिन दोनों बातें तर्क से असिद्ध होती दूसरी बात जो विज्ञानवादियों की है कि मन के द्वारा संसार की उत्पत्ति है वो फिर भी बेहतर है वजह यह कहना है संसार पूरी तरह से चेतना से बाहर है संसार का चेतना के बाहर कोई भी अस्तित्व कभी भी कोई भी न तर्क न विज्ञान कभी सिद्ध कर पाया लाभ हाँ कोशिश कर लो सिद्ध करने की कि चेतना से बाहर संसार का अस्तित्व है आप सिद्ध कर ही नहीं सकते जब तक कि कोई भी वस्तु विचार व्यक्ति अंतरिक्ष समय चेतना से आवृत्त तो नहीं होगा तब तक आप उसको तस्दीक ही नहीं कर सकते कंफर्म ही नहीं कर सकती ये है क्योंकि उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है इससे यही सिद्ध होता है कि उसका अस्तित्व ही चेतना देती है जिस चीज के बगैर हम उसका अस्तित्व सिद्ध ही नहीं कर सकते वही तो उसकी आत्मा होगी हम अगर कहें कि हमारे में प्राण के बगैर हम शरीर को सिद्ध नहीं जीवन को सिद्ध नहीं कर सकते तो जीवन की आत्मा क्या हुई प्राण हुआ ना कि भाई जीवन को सिद्ध करना है मतलब प्राण जरूरी है वैसे ही किसी भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए कि वो है एक चेतना के द्वारा उसका आवृत्त होना जरूरी है। अगर यहाँ पर एक मटकी रखी है तो आप चेतना के द्वारा आवृत करके उस मटकी को अपनी चेतना से एक करोगे तभी तो कह सकते हो कि हम मटकी रखिए अन्यथा आप कह नहीं सकते उसको सिद्धि नहीं कर सकते तो जिस चीज़ के बगैर हम सिद्धि नहीं कर सकते उसको तो वही तो उसकी आत्मा है वही तो उसका इसेंशियल कैरेक्टर है वही तो उसका अंतिम रूप से अनिवार्य स्वरूप है तो उसमें अनिवार्यता किस चीज़ की चेतना की अन्यथा एक टेबल या कुर्सी या व्यक्ति या वस्तु कुछ भी हो तब तक सिद्ध नहीं कर सकते जब तक कि वो एक चेतना के द्वारा आवृत्त नहीं हो जाती तो हमारी चेतना उससे एक में होती है और उस वस्तु का रूप ग्रहण करती है और उसके बाद में वो हमारे ज्ञान में आती है इसलिए जो वस्तु का ज्ञान है वो और वस्तु और ज्ञान प्राप्त करने वाला ये तीनों एक ही है एक प्रोजेक्शन है जो चेतना का प्रोजेक्शन है जिसके द्वारा ये समस्त संसार बना हुआ है ये बात अब विज्ञान प्रबलता से मानता है ये क्वांटम मैकेनिक्स नाम का जो वर्तमान भौतिक शास्त्र है इसको प्रबलता से सिद्ध करता है कि चेतना ही वस्तु का और संसार का अस्तित्व सिद्ध करती है उसके बगैर ये संसार का कोई अस्तित्व नहीं दूसरा ये कहते हैं चिदा सेव ही देवो अंत चित्त का मतलब होता है चेतना एवि यानी वही है देव देव मतलब परमेश्वर चेतना ही परमेश्वर है और अंत स्थित इच्छा वशाद बही जो उसके भीतर है स्थित वही अपनी इच्छा से वो बाहर प्रकट करता है जो उसके भीतर चेतना में पहले से समाया हुआ है यहाँ पर वो योगी का उदाहरण भी देते हैं व्याख्याकार कि उसको जब कोई चीज़ प्रकट करना होती तो उसमें उसको न तो कोई मटेरियल लगता उपादान यानी मटेरियल होता जैसे कि कुमार को घड़ा बनाना हो तो मिट्टी चाहिएगी तो मिट्टी क्या है उपादान कारण मटेरियल कॉज तो उपादान न हो और फिर भी वो पैदा कर दे जैसे योगी लोग फायदा करके बता देते हैं देखो ये चीज आ गई लेकिन परमेश्वर अपनी चेतना के भीतर समस्त ब्रह्मांड को बाहर प्रकट करता है जो उसके भीतर है उसके लिए उसको किसी उपादान कारण की आवश्यकता नहीं होती अगर उसको आवश्यकता होती तो क्या करता है वो किसी को ठेका देता कि भाई तुम मिट्टी सप्लाई करो हमको एक धरती बनानी है वो मिट्टी कहाँ से आती एक सूरज बनाना है तो उसके लिए मटेरियल कहाँ से आता आप अगर अपन खुद भी सोचो अपने सामान्य बुद्धि से भी तो ये समझ में आता है कि उसके निर्माण करने वाले को ये चीज़ें कहाँ से उपलब्ध होती इसलिए उसने अपने आप के द्वारा जो अपने भीतर चेतना में था वही उसने बाहर निकाला उसके लिए उसको किसी उपादान कारण की आवश्यकता नहीं हुई तो वो जो चीज़ बाहर कराए योगी, योगी की तरह निरुपादान यानी बिना उपादान के यानी मटेरियल के बगैर निरुपादान अर्थजातम प्रकाश ही उसने इस संसार को प्रकाशित किया बिना उपादान के बिना कारण के बिना मटेरियल के क्योंकि वो मटेरियल तो वो खुद बना क्योंकि मटेरियल का बाहर से कहीं ला पाना संभव ही नहीं था क्यों मटेरियल बाहर से कहां से बुलाएगा वो इसलिए बिना उपादान के योगियों की तरह उसने वो परमेश्वर सबसे बड़ा योगी है गीता में भी लिखा है सबसे बड़ा योगी योगियों, योगियों में सबसे बड़ा योगी है योगेश्वर या कृष्ण जहां मानते हैं कि उसी ने भगवती बनाई हमने वो सब अलग अलग अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं कृष्ण कहें परशु कहें बात वही है कुछ फर्क नहीं उसमें तो योगी की तरह उसने अपने भीतर जो उपस्थित संसार था उसको बाहर निकाला उसको बाहर निकालने के पीछे यहाँ एक बड़ी सुंदर कल्पना है जो योगियों ने उस वक्त बताई जब आज का कोई विज्ञान नहीं था उन्होंने बोला इन पाँच आधार हैं ये जो अंत में लिखे अपने ये पांच आधारों पर ये ब्रह्मांड बना पांच के आधार है पहला है परमाणु दूसरा ऊर्जा एनर्जी तीसरा अंतरिक्ष स्पेस, चौथा समय और पाँचवा अविद्या ये अविद्या क्या है ये अविद्या तो वो सीमेंट है जिसमें लोहा ईट और गिट्टी और कंकर सब मिलके एक हो जाते हैं अब ये बहुत समझने हैं की बात है यहाँ पर कि अविद्या क्या है क्योंकि हमने जितना महत्व तो उसको मटेरियल को दिया परमाणु यानी पदार्थ पदार्थ का इकाई पदार्थ की परमाणु दूसरा है एनर्जी ऊर्जा तीसरा है अंतरिक्ष क्योंकि ये ब्रह्मांड बनाया तो पहले उसने अंतरिक्ष बनाया नहीं तो ब्रह्मांड का अवतरण कहाँ पे होता इसलिए अंतरिक्ष बनाया गया फिर उसमें समय बनाया गया और उस समय के अंदर एक अविद्या का अवतरण हुआ अविद्या वो सीमेंट है जिसके द्वारा ये बाकी की सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई ये अविद्या क्या है अविद्या मतलब इग्नोरेंस इग्नोरेंसन अज्ञान ये अज्ञान ही संसार का आधार है जैसे ही ज्ञान मिलता है संसार विलुप्त हो जाता है ज्ञान मिलता है तीसरी आंख से अंतर्दृष्टि से इंट्यूशन से और जैसे ही ज्ञान मिलता है तीसरी आंख खुलती है संसार का प्रलय हो जाता है संसार समाप्त तो होकर हमको मां तो फिर से वो मूल स्वरूप में दिखाई देने लग जाता है देखिए दस बीस तरह के गहनों को एक साथ गला दो तो फिर सोने का डला बन जाए तो वो अपने मूल स्वरूप में दिखाई देता है उसके स्वर्ण का जो रूप था वो खत्म हो गया और उसका मूल आधार जो स्वर्ण था वो प्रकट हो गया तो जैसे ही ज्ञान मिलता है तो संसार का जो स्वरूप है वो नष्ट हो जाता है और मूल स्वरूप उसका जो परमेश्वर दिखाई देने लगता है तो ज्ञान मिलते ही हर व्यक्ति परमेश्वर हो जाता है हर वस्तु परमेश्वर हो जाती है हर समय परमेश्वर हो जाता है और हर स्थान परमेश्वर हो जाता है यानी अंतरिक्ष समय और परमाणु ये सभी परमेश्वर हो जाते हैं इसलिए जब तक अविद्या है तब तक ये संसार है तो लक्ष्मण जी महाराज कहते थे कि ये जो माया है इट इज़ द ग्लोरी ऑफ द लिमिटेड बीइंग्स यानी कि माया सीमित जीव का गौरव है अगर माया न हो तो हम इस रूप में यहाँ रही चली नहीं सकते संसार चल ही नहीं सकता। संसार टिका है माया के ऊपर अविद्या के ऊपर अज्ञान के ऊपर टिका है जैसे ही जिसको भी ज्ञान मिला वो इस संसार से छुट जाता और वो परमेश्वर से विलीन हो जाता इसे संसार में वही टिका है जो माया का आसरा लेते और माया का आसरा जैसे ही छूटा वो परमेश्वर में विलीन हो जाता है उसका जो इंडिविजुअल अस्तित्व है जो वैयक्तिक अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है और वो उसका सार्वभौम अस्तित्व तो प्रकट हो जाता है यानी मैं खत्म हो जाता और मैं पूरा ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है जो मैं आज चमड़ी के भीतर अपने आप को मैं कहता हूँ वो मैं समाप्त हो जाएगा और वो मैं बन जाएगा जो पूरा ब्रह्मांड का मैं है इसलिए अविद्या या इग्नोरेंस बहुत बड़ा फैक्टर है हम कभी कभी सोचते हैं कि इग्नोरेंस और अविद्या यानी अज्ञान ये संसार का घटक कैसे हो सकता है पर यह संसार का ऐसा घटक है जिसने बाकी के सामने सब घटकों को बांध रखा है अगर अविद्या न हो अज्ञान न हो तो संसार चल ही नहीं सकता फिर ना कोई दोस्त रहेगा ना कोई दुश्मन रहेगा ना कोई अपना रहेगा न रिश्तेदार रहेगा न मोह होगा न घृणा होगी न कुछ करने की इच्छा होगी न आप करने के लिए ललायित होंगे तो इस संसार में जो सांसारिक विकास है वो ख़त्म हो जाए क्योंकि जो, जो योगी बनता है वो संसार के विकास में योगदान नहीं देता वरन वो अपनी आत्मा के उत्थान में योगदान देता इसलिए दोनों दिशाएँ उल्टी हैं ज्ञान की दिशा में व्यक्ति अपनी आत्मा को दान उद्धार करता है और अज्ञान के दशा में वो इस संसार की उन्नति में सहायक होता है एक आदमी खूब मेहनत करता है ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ ये कॉलोनी बना लूँ ये नई दुकान खोल लूँ नई फैक्ट्री डाल लूँ तो संसार की उन्नति में काम कर रहा है लेकिन वो अज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा है क्योंकि अज्ञान के क्षेत्र में ही वो इस तरीके की भागदौड़ करेगा वो जैसे ही उसको ज्ञान प्राप्त होगा वो सोचेगा इस भागदौड़ का क्या नतीजा इसलिए उस भागदौड़ से स्वयं को अलग कर लेगा तो जैसे ही वो स्वयं पालक करेगा वो संसार के विकास में योगदान देना बंद कर देगा इसलिए ये एक संतुलन है जहाँ पर कि सांसारिक लोग अविद्या के वशीभूत हैं और योगी जन विद्या के वशीभूत या ज्ञान के वशीभूत तो जैसे ज्ञान मिलता है तीसरी नेत्र खुलती है और इंट्यूशन होता है यानी अंतरदृष्टि प्राप्त होती है और पूरा संसार विलुप्त हो जाता है जिसको हम प्रलय बोलते हैं प्रलय का मतलब होता है संसार गल जाता है और उसका मूल स्वरूप दिखाई देने लग जाता है उसी के हम कभी कभी सोचते हैं प्रलय का मतलब खूब सारी आंधी आएगी तूफान आएगा पानी आएगी बिजली चली जाएगी सब तो अंधेरा हो जाएगा वो प्रलय नहीं है प्रलय तो वह है जब हमारी आँखों से सत्य दिखाई देने लग जाए प्र का मतलब होता है बहुत बड़ा लय का मतलब होता है आपस में मिल जाना है न सबसे बड़ा मिलन सबसे बड़ा मिलन है ना संसार जो एक तरफ खड़ा है अंतिम पोल पर उधर परमेश्वर का अंतिम पोल पर खड़ा है जो तो दोनों का मिलन हो जाता है जब हमको लगता है कि संसार ही ईश्वर है और ईश्वर ही संसार है हम बोलते रहते हैं लेकिन ये बात हमारे अंतर भेजे में नहीं उतरती हमारे हृदय के अंदर उतरती क्योंकि जैसे ही उतरेगी उसके बाद हम इंसान ही बदल जाएंगे उसके हमारा व्यवहार हमारा बोलना चलना उठना लड़ाई झगड़ा करना भी बदल जाएगा अर्जुन की तरह हो जाएंगे हम सब जैसे ही उसको हमको तो समझ में आ जाएगा तो हमारा लड़ाई झगड़ा भी अर्जुन की तरह हो प्रतिस्पर्धा भी अर्जुन की तरह हो जाएगी कि जहाँ पर वो ज्ञान के साथ में अपने अधिकार के लिए लड़ता है वहाँ पर उसकी कोई व्यक्तिगत कामनाएं नहीं रहती कर्तव्य बोध होता है कि मेरे को जो नैसर्गिक रूप से जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी का वहन करना तो ज्ञान और अज्ञान यह अज्ञान परमेश्वर ने बनाया संसार को बांधे रखने के लिए जैसे कि ताना बाना है समझ लो ये संसार का मैट्रिक्स है जिसके ऊपर संसार रचा ये कैनवास है अविद्या वो कैनवास है जिसके ऊपर संसार का रंगमंच का रंग भरा गया तो ये अविद्या सोचने पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो उल्टी बात है भगवान ने अविद्या पैदा करी भगवान ने इग्नोरेंस पैदा करा अज्ञान पैदा करा वो अज्ञान की वजह से संसार ने था वो संसार टिकता ही नहीं तो इस तरह से पांच चीज़ें बनाई उन्होंने परमाणु जो मटेरियल है जो ठोस मटेरियल है वो ऊर्जा जो एनर्जी जो सतत से संसार को स्पंदमान करने के लिए जिम्मेदार है तीसरा अंतरिक्ष जिसके अंदर संसार का अवतरण हुआ लेकिन संसार का अवतरण होने के पहले अंतरिक्ष का अवतरण हुआ क्योंकि तो अंतरिक्ष नहीं बनता तो संसार कहाँ पर अवतरित होता फिर समय तो अंतरिक्ष और समय एक सिक्के के दो पहलू हैं जहाँ समय है वहाँ अंतरिक्ष है और जहाँ अंतरिक्ष है वहाँ समय है दोनों एक दूसरे के बिगड़ रह नहीं सकते ये शिव और शक्ति कितने समय और अंतरिक्ष ये बात आज विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि ये एक ही वस्तु के दो नाम है समय और अंतरिक्ष दोनों एक साथ रहते हैं और इसके अंदर हम अंतरिक्ष में एक विशिष्ट गति से समय में एक विशिष्ट गति से आगे बढ़ते जाते हैं और अंतरिक्ष में स्थिर रहते हैं अगर हम अंतरिक्ष में हमारी गति बढ़ती है तो समय में घटती जाती है और अंतरिक्ष में अगर हम प्रकाश की गति से चलने लग जाएँ तो समय की गति थम जाती है इस तरह से समय और अंतरिक्ष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं समय के साथ ही अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के साथ ही समय होता है और समय एब्सोल्यूट नहीं है यह ऋषिगण जानते थे इसमें से कुछ भी चीज निरपेक्ष नहीं है ये पांचों चीजें जो बताई गई इनमें से कुछ भी निरपेक्ष नहीं निरपेक्ष का क्या मतलब होता है जो अंतिम है जो और जिसके छिलके ने निकाले जा सकते और जिसका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता जो और आगे नहीं खोजा जा सकता वो निरपेक्ष जैसे हम निरपेक्ष सत्य की बात करते हैं अंतिम सत्य की बात करते हैं तो अंतिम सत्य चैतन्य है परमेश्वर है हम उसके छिलके नहीं निकाल सकते पिछली बार अपन ने बात करी थी याज्ञवल्क और मैत्री संवाद की उन्होंने कहा ब्रह्म इसके आगे मत बोलना कि ब्रह्म किससे और प्रोत है वरना तुम्हारा सिर धड़ सा अलग हो जाएगा क्योंकि ब्रह्मलोक किससे औतप्रोत है वो आपको पूछने का अधिकार नहीं क्योंकि ब्रह्मलोक से सामर्स्त ब्रह्मांड ओतप्रोत है तो ब्रह्म को किससे औतप्रोत मानोगे क्योंकि वो अंतिम है वो निरपेक्ष है एप्सोल्यूट है क्योंकि उसके आगे और कुछ भी खोज संभव ही नहीं वो अंतिम है जहाँ से सारा ब्रह्मांड निश्रित हुआ है तो उसमें हम उस ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर पहुँच के कहेंगे आगे क्या तो उसके आगे कुछ नहीं इसलिए वो निरपेक्ष है इनमें से कुछ भी निरपेक्ष नहीं है पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है ये ऋषि जानते थे लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ किनने दिया आइंस्टीन ने दिया एक फार्मूला बना के कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जहाँ एम का मतलब होता मात्रा सी का मतलब प्रकाश की गति उसमें फिर से गुणा करें प्रकाश की गति का तो इतनी सारी ऊर्जा निकलेगी कितनी ऊर्जा निकलेगी अगर एक ग्राम मटेरियल है तो प्रकाशी गति तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है उसमें फिर से तीन लाख का गुणा करा तो तीन लाख गुणित तीन लाख गुणित एक ग्राम इतनी अर्ग ऊर्जा एक ग्राम मटेरियल को जब हम ऊर्जा में बदलेंगे तो निकलेगी वो तो यही परमाणु बम का सिद्धांत है कि एक छोटा सा मटेरियल छोटा सा प्लूटोनियम जरासा एक ग्राम का प्लूटोनियम किसी एक बहुत बड़े शहर को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त वो जरासी मटेरियल और उससे ऊर्जा निकलती है बेहिसाब और वो हिसाब बता दिया था आइंस्टीन ने कि कितना हिसाब है उसका और अंतरिक्ष जिसको पिछली बार भी हमने अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करा था कि जो अंतरिक्ष है वो निरपेक्ष नहीं है अंतरिक्ष के अपने घटक अपना स्वरूप है और आइंस्टीन ने एक बात और सिद्ध करी थी कि अंतरिक्ष स्वयं एक तनी हुई चादर की तरह है जिसको मोड़ा जा सकता है जिसको घुमाया जा सकता है जिसमें गड्ढा किया जा सकता है और यही कारण है कि पृथ्वी आसपास चक्कर लगाई जाती है यही कारण है कि आकर्षण शक्ति सूर्य की पृथ्वी को खींचे रखती है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति समुद्रों को खींच लेती है क्योंकि ये अंतरिक्ष में टॉर्शन पैदा कर देती है अंतरिक्ष में क्षोभ पैदा कर देती है। और यही कारण है कि आकर्षण शक्ति दूर तक अपना काम कर अगर आप एक कली हुई चादर के बीच में बहुत बड़ा पत्थर रख दो तो एक छोटा सा कंकर होगा वो भी लुढ़कते हुए उसके ऊपर चला आएगा उस गड्ढे में और बहुत सारी चीज़ें लुढ़क लुढ़क के उसके पास आ जाएंगी। यही आकर्षण शक्ति का एक समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण। किस तरीके से और जितना बड़ा पत्थर वो अंतरिक्ष में जाए, उस पे जाएगा उस चदर पर जाएगा उतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा और उतनी तेजी से वो चीज़ें उसमें अंतर पुष्टि चल जिसको मैथेमेटिकली यानी गणिती रूप से आइंस्टिन ने सत्रहवीं शताब्दी में बता दिया था कि किस तरीके से चीज़ें वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं लेकिन उसके पास ये प्रश्न का उत्तर नहीं था कि क्यों आकर्षित करती और कैसे इसका उत्तर दिया आइंस्टिन ने कि अंतरिक्ष का अपना विधायक अस्तित्व है उसका घटक है जैसे कि आप चादर को एक कपड़े को मोड़ तोड़ सकते हो उसमें छेद कर सकते हो उसको तान सकते हो उसका स्पंदन हो सकता है उस पर मान लो एक बच्चा कूदेगा तरी चादर पर उसमें स्पंदन होगा ऐसा ही अंतरिक्ष में भी होता है। और यही कारण है कि हम एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं तो अंतरिक्ष एक प्रकार का जोड़ है जो समस्त ब्रह्मांड में फैला हुआ है और उन सबको बांधे हुए हैं है अविद्या तो इस तरीके से हमको ये तब समझ में आता है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व कैसा है समय इसके कोई एब्सोल्यूट एंटिटी नहीं है यानी कि निरपेक्ष सत्ता नहीं है आज इस वक्त अगर एक विस्फोट होता है किसी तारे पे, क्या आप जानते हो कि लाखों पीढ़ियां हमारी बीत जाएगी तब वो हमको मालूम पड़ेगा कि वो विस्फोट हो वो चार प्रकाश वर्ष दूर सबसे पास का तारा है सबसे पास का जो सितारा है वो वहाँ से हमारे तक प्रकाश आने में चार बरस लगते हैं और जो दूर दूर के सितारे हैं वो लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं यानी आज हमको उनका जो एक चमकता टिमटिमाता सितारा दिखाई देता है वो हो सकता है वो एक लाख साल पहले जो चमक थी वो आज दिखाई दे रही हम कहें कि अरे बस वो तारा देखो अभी हाल टिमटिमाया और सच में हो तो लाख बरस पहले टिमटिमाया था उसका ठीक पीछे वाला दस साल लाख पहले साल पहले टिमटिमाया था उसके पास में एक और है वो एक करोड़ साल पहले टिमटिमाया था हमको वो तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं आपको लगता है कि अंतरिक्ष की कोई निरपेक्ष सत्ता है हम बोलेंगे अब इस अब का क्या मतलब जब तक कि हम कहेंगे मेरा अब मैंने मैं यहाँ बैठा हूँ मेरा अब तब उसका कोई मतलब निकलता है कि मेरे सापेक्ष ये क्षण इस क्षण मेरे को ये प्रकाशवर्ष दस वर्ष वाली चीज दिखाई दे रही है ये सौ वर्ष वाली दिखाई देती ये एक दिखा है।, ये ये है एक लाख प्रकाश वर्ष की दिखाई रही है दस लाख पर है, ये तीनों चीज़ें एक घटना घटी थी चार साल पहले एक दस लाख साल पहले और एक एक करोड़ वर्ष पहले वो तीनों मेरे को एक साथ दिखाई दे रही है आपको और मैं क्या करूँगा तीनों घटनाएँ एक साथ हुई मेरे लिए तीनों घटनाएँ तीनों घटनाएँ एक साथ हैं तीन तारे एक साथ चमकते हुए दिखे मुझे मेरे लिए तीनों घटनाएँ एक साथ हुई जबकि वो घटनाएं कितने अलग अलग समय पर हुई हैं बहुत बहुत अलग समय था एक चार साल पहले तो एक दस लाख साल पहले उनमें क्या तुलना करेंगे उसी समय चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है जो एक सेकंड पहले जो चमका था क्योंकि करीब तीन लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा है जहाँ से हमारे पास प्रकाश आने में एक सेकंड लगता है तो वहाँ से हम कहें वो भी हमको साथ में उस तारों के साथ में वही चंद्रमा भी दिखाई देता है जो एक सेकंड पहले चमका था तो कहाँ एक सेकेंड कहाँ चार साल कहाँ दस लाख बरस कहाँ एक करोड़ बरस और सब घटनाएँ हमको एक साथ दिखाई देती हैं तो अंतरिक्ष का कोई आ, समय का कोई निरपेक्ष मान नहीं है संतरिक्ष का कोई को निरपेक्ष सत्ता नहीं है आइंस्टीन ने गणित से भी सिद्ध कर दिया था कि समय एक सापेक्षिक अवधारणा है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है इसकी कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं है समय की और ना अंतरिक्ष की निरपेक्ष सत्ता है अब हम कहें कि ये चीज़ यहाँ है तो अंतरिक्ष में कोई निरपेक्ष बिंदु है ही नहीं हर बिंदु सापेक्ष है हम अगर कहें कि धरती के सापेक्ष समझ में आएगा कि धरती के सापेक्ष 10 किलोमीटर ऊपर हमारा हवैजा उड़ रहा है 30,000 फीट ऊपर चल उड़ रहा है तो समझ में आएगी बात लेकिन हम किसी भी वस्तु के सापेक्ष न करते हुए एप्सोल्यूटे निरपेक्ष रूप से कहें कि फलाने जगह के ऊपर है वो फलाने जगह ही नहीं है पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो बिना किसी अन्य रेफरेंस के या बिना किसी संदर्भ के उस बिंदु के बारे में कोई बात की जा सके बिना संदर्भ के कोई बिंदु अंतरिक्ष में संभव ही नहीं ऐसे ही बिना संदर्भ के समय संभव नहीं मैं कहूँगा मेरा अब तो बात समझ में आएगी लेकिन आप कहें कि अब ऐसा हो रहा है तो कुछ बात समझ में कहाँ हो रहा है यहाँ पर तो समय अलग अलग हो जाएगा तो इतनी से दूर में फ़र्क हो गया तो ये तो कहाँ दस लाख ला, साल पुरानी बात और कहाँ बीस लाख साल पुरानी बात और माता हूँ आप मैं बोल रहा हूँ तो आप तक समय आपको जो सुनाई देता है मेरी बात वो उसमें भी तो समय का फ़र्क है मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई देता है <coughs> चाहे वो एक सेकंड का दसवां हिस्सा हो लेकिन है तो सही उतनी देर बाद सुनाई देता है आपको तो आपके लिए जो अब है वो मेरा अब नहीं है मेरा अब जब मैंने एक शब्द बोला अब वो आपके तरफ पहुँचा सुनाया तो आपका सुनाया अब तो दोनों अब अलग अलग है सुना है अब तो वो आपका अब जब आपने सुना और मैंने बोला वो मेरा अब तो दोनों अब में फ़र्क है अब चूंकि ये अब इतने बारीक फ़र्क है हमको दिखाई नहीं देते दे। लेकिन उसकी कल्पना करो जो करोड़ों लाखों साल के फ़र्क आ जाते हैं उस अब में कैसे कहेंगे कि हम तीन घटनाएं एक साथ घटी जो एक घटी चार साल पहले एक घटी दस लाख साल पहले या एक करोड़ बरस पहले और हमको तो एक साथ दिखाई दे रही कि तीनों देखो आसमान में तीनों तारे चमक रहे हैं तो तीनों के तीनों अब है वो मेरे सापेक्ष अगर उस तारे के सापेक्ष सोचो तो तारा वो सोचेगा ये तुम्हें दस लाख साल पुरानी बात है जिसकी अब तुम बात करो वो चंद्रमा सोचे तो एक सेकंड पहले की बात सूरज बोला गया तो एक मिनट पहले की बात क्योंकि सबसे समय इसलिए एक बात अच्छे तरह से समझ लें समय प्रकाश की गति के अधीन है प्रकाश की गति के अधीन ही समय है यानी समय की गति आप आपका अब प्रकाश की गति पर निर्भर करता है यानी हमको जो कुछ दिखाई देता है प्रकाश की गति पर निर्भर कर प्रकाश की गति इस ब्रह्मांड में एक जैसी है सबके सापेक्ष एक जैसी जो तेज़ी से चल रहे हैं उनके लिए भी समय वही तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है और जो हमारे को सापेक्षिक रूप से स्थिर दिखाई देता है उनके सापेक्ष भी तीन लाख किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो इसलिए अगर हम भी प्रकाश की गति से चलने लगेंगे तो समय रुक जाएगा अगर वो तीन लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा हो और हम भी साथ ही साथ चल रहे हैं उसके बराबरी से तो ये घटना जो घटी हम लगातार उसको देखते जा रहे हैं समय रुक जाएगा हमारे लिए घड़ियां रुक जाएंगी सारी उम्र बढ़ना रुक जाएगी लेकिन उसके लिए भौतिक रूप से संभव क्यों नहीं है कि इतनी तेजी से चलने के लिए ऊर्जा इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी है ना? अधिक से अधिक ऊर्जा के द्वारा हम उसको और तेजी से चले पाएंगे इसलिए प्रकाश की गति तक पहुंचते-पहुंचते ऊर्जा इन्फिनिट हो जाएगी यानी अनंत हो जाएगी जो संभव ही नहीं है के समस्त ऊर्जा भी किसी एक रेत के कण को प्रकाश की गति के बराबर नहीं चला सकती प्रकाश की गति को पहुँच पाना इम्पॉसिबल असंभव प्रकाश की गति के नाइन्टी तक भी पहुँचा जा सका है है ना तीन लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है एक सेकंड में तो वैज्ञानिकों ने अपने जो एक्सलेटर्स हैं जो ज़मीन से नीचे काम करते हैं स्विट्जरलैंड में सर ने बोलते हैं जिसको उसमें प्रकाश की गति का 99.9 गति प्राप्त कर ली है ना करीब करीब दो लाख सन्त्यानवे हज़ार किलोमीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर ली लेकिन प्रकाश की गति नहीं क्योंकि इसके आगे जो ऊर्जा की आवश्यकता थी वो संभव ही नहीं थी कि वो ऊर्जा उसको प्रदान करना संभव नहीं था जबकि उन, उनके कणों की मात्रा इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कम मात्रा थी मतलब उनका मास बहुत कम था उसके बावजूद उनको इतनी ऊर्जा नहीं दी जा सकती थी कि वो प्रकाश गति इसलिए ये अच्छी तरह से समझ लें कि प्रकाश की गति अंतिम गति है इस ब्रह्मांड की और प्रकाश की गति के अधीन पूरा समय और पूरा अंतरिक्ष ये जानना आज की तारीख में हमको विज्ञान की सहायता से गणित की सहायता से उतना आसान नहीं है सबको समझना लेकिन उसके बावजूद दुनिया भर के वैज्ञानिक समझ गए और अपन सरीके कम समझने वाले भी समझ गए इस बात को कुछ तो समझ में आई गई बात कि एकदम हम अनभिज्ञ नहीं है लेकिन उन ऋषियों को अंतरदृष्टि से समझ में आ गई थी सारी बात विशिष्ट बात है कि वहां पर जो समय न तो कोई गणित जितना विकसित था न विज्ञान या था भी तो हम उसके बारे में अनभिज्ञ हैं इस समय में जब ना तो इस प्रकार के कोई औजार थे आज तो इनको भौतिक रूप से प्रमाणित भी किया जा सका है जो आइंस्टीन के सिद्धांत है वर्ग के सिद्धांत हैं इनको भौतिक रूप से सिद्ध भी किया जा सका है यानी इनके प्रायोगिक रूप से भी सिद्ध कर लिया है लेकिन उस समय तो ऐसी चीज़ें नहीं थी पर उनके अंतर्दृष्टि से उन लोगों को ये बात ज्ञात हो गई थी कि ब्रह्मांड के पाँच घटक हैं जो सापेक्षिक घटक निरपेक्ष नहीं इनमें से कुछ भी एफ्सोन ल्युट नहीं है तो खाली परमेश्वर जिसको हम कह सकते हैं कि वो प्रकाश रूप, काश्मीर में दर्शन कहता है कि परमेश्वर प्रकाश रूप, वो अपना अस्तित्व का रूप और वो कभी भी किसी और चीज़ पर निर्भर नहीं है इस तरीके से अगर हम इन पाँच चीज़ों को देखें तो वही वो कहते हैं कि चिदात से वही देवो अंत स्थितिछिदात इच्छाद वशाद वही वो चेतन रूप है अपनी इच्छा से जो उस चेतना के भीतर उपस्थित था उसी को उसने बाहर निकाला और बाहर निकाला इन पांच रूपों में जिसके द्वारा ब्राह्मण परमाणु भी वही है ऊर्जा भी वही है अंतरिक्ष भी वही है समय भी वही है और अविद्या भी वही है अविद्या के रूप में भी परमेश्वर ही है इसलिए यहाँ पर घृणित कुछ भी नहीं है माया भी घृणित नहीं है और यही शिव दर्शन की विशिष्टता है और इसको प्रतीकात्मक रूप से बताने के लिए वो शिव जी को इस भूत के रूप में बताते हैं कि उन्होंने वहाँ पर उसमें शान की वो लगा रखी है भगूति लगा रखी है तो मृत पहन रखा है तो गले पे सांप लपटा हुआ है वो एक विभत्स्वरूप बता उस विभत्सता के पीछे क्या है एक अवधारणा है कि जो नेगेटिविटी है जो ऋणात्मकता है ब्रह्मांड में जो हमको दिखाई देती है जो अविद्या है जो इग्नोरेंस है वो भी परमेश्वर है जितनी पॉजिटिविटी परमेश्वर है उतनी ही नेगेटिविटी भी परमेश्वर है जितना धनात्मकता ईश्वर है उतनी ही ऋणात्मकता भी ईश्वर है दोनों दिशाओं में वो विकसित है और वो केंद्र में खड़ा है जिसका नाम शून्य है इसलिए काश्मीर शिव दर्शन में शिव को शून्य भी कहते हैं उसका नाम शून्य भी है, है कि वो शून्य है क्योंकि वो शून्य आयाम में न उसकी लंबाई है न चौड़ाई है ना ऊंचाई है क्योंकि ये सब चीज़ें सापेक्षिक लंबाई चौड़ाई ऊँचाई सापेक्षिक है वो निरपेक्ष है उसकी तुलना में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इसलिए वो केंद्र है जो केंद्र से विक्षिप्त है जो केंद्र के बाहर है वही लम्बा चौड़ा ऊंचा, नीचा अपना पराया सब वो केंद्र के अंदर इन सब चीज़ों की कोई अवधारणा नहीं अब यहाँ पर एक बात अनुमान मना भात पूर्व नैवेष्टम वो कहते हैं ऋषि कहते हैं कि जो अनुमान हम लगा सकते हैं हम उन चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं जो पहले कभी देखी गई कैसे जैसे हमने एक बीज बोया एक पौधा होगा दूसरी तरह का बीज बोया दूसरा पौधा होगा अब तीसरी बार हमने बीज तो नहीं बोया एक पौधा दिखा तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसका बीज इसके नीचे गिरा या किसी ने यहाँ पर बीज बोया ये हमारे को अनुमान है और ऐसे अनुमान को हम सार्थक मानते हैं क्योंकि जहाँ हमको एक जैसी घटनाएँ दिखाई देती हैं वहाँ एक जैसे कारण का अनुमान लगाया जा सकता जैसे हमको दस मटकियों को बनाते हमने देखा कि कुमार ने बने और ग्यारहवीं मटकी को बनाने वाले को नहीं देखा तो भी हम कहेंगे इसको कुमार नहीं बनी होगी क्योंकि हमने मटकियाँ कुमार के द्वारा बनाई जाते हुए देखी इसलिए ग्यारहवीं मटकी भी कुमार ने बनाई होगी तो इस ये अनुमान का मतलब वो होता है कि जो अनुभूत वस्तुएँ या अनुभूत घटनाएँ हैं जिसका हमने अनुभव ले चुके हैं वो अनुभूत घटनाओं के कारण हम अनुमान लगा सकते लेकिन जिन चीज़ों का अस्तित्व तो कभी हमने देखा ही नहीं उसका अनुमान कैसे लगा सकते हो जैसे आपने एक अजीब सी चीज़ पढ़ी हुई देखी जिसके बारे में तुम नहीं जानते क्या है जिसको हमने कभी भी नहीं देखा क्या हम उसका अनुमान लगा सकते हैं हम उसके कारण का अनुमान नहीं लगा सकते कि कैसे बनी कहाँ से आई क्यों आई ऐसा कुछ भी अनुमान लगा सकते और जिसका हमने अनुभव ही नहीं किया चलो कोई चीज रखी है हम कहते हैं इस दीवार के पीछे हमने उसका अनुभव ही नहीं किया ना उसको सूँगा ना छुआ ना देखा ना उसमें से कोई आवाज़ सुनाई दी, ना हमने उसको चखा हमारी पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय ने उस वस्तु का अनुभव नहीं किया क्या अब हम उसके बारे में कोई अनुमान लगा सकते असंभव है इसका मतलब कि जब तक किसी वस्तु का अनुभव न हो हम उस वस्तु की उपस्थिति या उसके गुण या उसके अवगुण या उसके अनुमान को अस्तित्व में ला नहीं सकते जिस चीज़ का हमने अनुभव नहीं किया हमारी इंद्रियों ने अनुभव नहीं किया इसलिए अनुमान के द्वारा भी संभव अनुमान कब लगता है जब हमने पहले देख रखा हो उन घटनाओं को तो अगली घटना का कारण अंदाज लगाया जा सकता है जैसे हमने देखा बच्चा पैदा होते हम जानते हैं तो हम भी अनुमान लगाते हैं कि हमारे भी कोई जन्म हुआ होगा भले हमने मां बाप किसी ने नहीं देखे हो तो भी वो जानता है कि मेरे मां बाप रहे होंगे क्योंकि मैंने बिना मां बाप के बच्चे होते नहीं देखे माँ बाप रहे होंगे इसलिए मेरे भी माँ बाप होंगे ऐसा हर व्यक्ति जानता है जिसने माँ बाप को ना देखा हो वो भी जानता है कि मेरे माँ बाप तो रहे होंगे भले मुझे जानकारी नहीं हो कि वो अनुमान लगा सकता है कि मेरे माँ बाप होंगे लेकिन जब इसी चीज़ को पहले भी कभी ना देखा गया तो उसका अनुमान लगाना संभव नहीं है इसलिए पुनः पुनः ये बात कही जाती है कि चेतना के द्वारा ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ ये कितना विशिष्ट तर्क है और कितना विशिष्ट रूप से इस बात को समझाया गया है कि बिना चेतना से आवृत्त तो हुए संसार का कोई अस्तित्व तो नहीं अगर हम पहले भी अपन दो चार बार बातें कर चुके हैं जैसे अगर हमको लगे कि फूल बड़ा सुंदर है तो इसलिए सुंदर है कि वो तुम्हारे अंदर की सुंदरता को उद्घाटित कर देता है क्योंकि जैसे तुम फूल को देखते हो मन आनंद से भर जाता क्यों भर जाता है कि वो आनंद तो आपके अंदर पहले से था खाली उसके ऊपर एक आवरण था वो उसको अनावरत कर देता है थोड़ी देर के लिए जैसे कि एक बिजली का बल्ब पहले से जल रहा है पर उस पर हमने काला कपड़ा डाल रखा है और किसी चूहे ने आके उस कपड़े को थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो हम कहते हैं ये चूहा बड़ा रोशनी वाला है लेकिन सत्य है कि चूहा रोशनी वाला नहीं है रोशनी वाला तो प्रकाश ही है जो बल्ब है जो पहले से है अंदर उसने उसको खाली अनावरत कर दिया और हमको लगेगा ये चूहा जब आता है तो बड़ी रोशनी होती है वास्तव में रोशनी इसलिए नहीं होती कि वो चूह आता है वर्णन इसलिए होती है कि उस कपड़े को हटा देता है जो जिसके नीचे जलता हुआ लट्टू है ऐसे ही हमको जब कोई चीज़ में सुंदरता दिखाई देती है आनंद दिखाई देता है मनमोहकता दिखाई देती है कर्णप्रियता किसी संगीत में दिखाई देती है इसके पीछे रहस्य है कि सारी मोहकता सारी सौंदर्य सारी सुंदरता हमारे भीतर इनहेरेंट है यानी पहले से हमारे स्वरूप के रूप में उपस्थित है तभी हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम जो सत्य है अल्टीमेट ट्रुथ है जो शिव है जो पर ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी है और वो सुंदर है क्योंकि समस्त संसार की सुंदरता उसी में निहित है हमको बाहर दिखती है जबकि वो भीतर होती है अगर बाहर होती तो उसको किसी को भी फूल एक भी व्यक्ति उस फूल को नहीं देखे तो क्या आप सिद्ध कर सकते हो कि वो सुंदर है ऋषि कहते क्या संभव कैसे अनुमान लगाओ जिसका अनुभव नहीं लिया तुमने उसका अनुमान कैसे लगाओगे घटना को देखने के बाद उसके कारण का अनुमान लगाया जा सकता है और उस घटना को देखने के पहले आप उस कारण का कैसे अनुमान लगाओगे इसलिए जब तक उस फूल को आपने देखा नहीं एक बार भी आप किसे अनुमान लगाओगे कि सुंदर है क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तो उसके अस्तित्व को ही सिद्ध नहीं कर सकते पहली बात तो वो फुल है भी कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा क्योंकि उसका अस्तित्व ही आपके देखने से पैदा होगा इसलिए जो चीज़ उससे पैदा होती है उसके अस्तित्व से पैदा होती है वो वस्तु उस अस्तित्व की गुलाम है उसका अस्तित्व उस चेतना का गुलाम है तो उस चेतना के बगैर उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता है इसका मतलब कि उस वस्तु की आत्मा वो चेतना है तभी शिव सूत्र का पहला सूत्र है चैतन्य महात्मा बस दो शब्दों में पूरा काश्मीर शिव दर्शन समाया हुआ है चैतन्य महात्मा ये अल्टीमेट ट्रुथ अंतिम सत्य किसका पूरे ब्रह्मांड का क्योंकि तो किसी एक वस्तु की बात नहीं हो रही किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही वरन परम सत्य की बात हो रही है तो चैतन्यम आत्मा है यानी पूरे ब्रह्मांड का अंतिम सत्य चैतन्य आत्मा का मतलब वो है निरपेक्ष अंतिम गंतव्य अंतिम प्राप्तव्य वो छोर जो अंतिम है निरपेक्ष है जिसके बाद इसके और छिलके निकालना और पेनिट्रेट करना और आगे जाना संभव ही नहीं है इसलिए चैतन्यम आत्मा का मतलब होता है वो अंतिम क्षण वो अंतिम स्थान जहाँ पर कि कभी पहुँचा जा सकता है और वो कहाँ से पहुँचा जा सकता है एक कंकर से एक पत्थर से एक समय से एक विचार से एक व्यक्ति से यानी किसी भी चीज़ को लो अगर प्रतिबद्धता से ईमानदारी से उसके स्रोत खोज करोगे तो उसी चेतना तक पहुँच जाओ और वही ब्रह्मांड है वही संसार है और वही परमेश्वर है तो परमेश्वर ने ब्रह्मांड में संसार में कोई तात्विक भेद दी है तो आज की बात अपनी अपन यही समाप्त करते हैं